ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति की प्राप्ति चरम मुक्ति का उपाय यथार्थ ज्ञान अगला प्रश्न है इस सुख कारक स्वर्गीय अवस्था की अभी यही प्राप्ति में मानव की बाधा क्या है भारतीय दर्शन की सभी शाखाएं इस बात से सहमत हैं कि अविद्या मानव के बंधन का कारण है अवश्य इस अविद्या के स्वरूप के विषय में विभिन्न मान्यताएँ हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार एक सर्वव्यापी मूल अविद्या है जो माया कहलाती है तथा जो ब्रह्म या सत्य को उसी तरह आवृत कर देती है जिस तरह सूर्य को बादल यही नहीं यह माया अनंत प्रकार के प्राणियों से युक्त इस विराट जगत को प्रक्षिप्त करती है इसके कारण मानव यह नहीं जान पाता कि वह स्वरूपतः ब्रह्म है अपने अस्तित्व के इस मूल तथ्य के प्रति अज्ञान के कारण ही ये समस्त दुख, अशुभ तथा द्वैत और द्वंद्व पैदा होते हैं पुनः वेदांत पर वेदांत यह भी कहता है कि इस मूल अविद्या को ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है इस सत्य ज्ञान की सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ हमारे एकत्व की ज्ञान की उपलब्धि ही वेदांत में आध्यात्मिक जीवन कहलाती है वेदांत की द्वैत प्रणालियों में भी जीव को परमात्मा के स्वरूप का ही माना गया है द्वैतवादी वेदांती यह मानते हैं कि अपनी जीवत्व दशा में आत्मा का यथार्थ ज्ञान संकुचित अवस्था में रहता है इसके फलस्वरूप उसके वास्तविक स्वरूप का तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता साधना और भगवत कृपा के द्वारा जीव विस्तार प्राप्त करता है और अधिकाधिक ज्ञानार्जन करता है पर यह है कि वेदांत के सभी संप्रदाय यह मानते हैं कि यथार्थ ज्ञान आत्मा का वास्तविक स्वरूप है अद्वैत मत के अनुसार वह माया द्वारा आवृत रहता है और द्वैत मत के अनुसार वह संकुचित रहता है बस यही अंतर है इस वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति और अभिव्यक्ति के लिए किया गया प्रयास ही आध्यात्मिक जीवन है इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने धर्म को मानव में पहले से विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति की संज्ञा दी है अपने अनुपम शब्दों में वे धर्म का सार इस प्रकार बताते हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है अंतः प्रकृति और बही प्रकृति को वसीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है कर्म उपासना मन संयम अथवा ज्ञान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 प्रत्यक्ष अनुभूति हिंदू धर्म में आध्यात्मिक जीवन का प्रमाण और मापदंड माना गया है यह अपरोक्ष प्रज्ञाजन ज्ञान पुरुषार्थ अथवा भगवत कृपा अथवा दोनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार के बिना कोई भी पूर्ण मुक्ति और परमानंद प्राप्त नहीं कर सकता जो जीवन का लक्ष्य है हिंदू धर्म की सभी साधन पद्धतियाँ जो योग कहलाती है इस प्रत्यक्ष अनुभूति की प्राप्ति के लिए ही है कारागार का निर्माता अहंकार। हमारे मिथ्या व्यक्तित्व बोध को उसके सभी झूठे संबंधों के साथ ध्वंस कर देता है वह हमारी चेतना के केंद्र को देह और मन से हटाकर परमात्मा में जड़ पदार्थ से हटाकर आत्मा में ला देता है हमारा वर्तमान व्यक्तित्व देह इंद्रियों मन और अहंकार का सम्मिश्रण है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इस संघात को नष्ट करना चेतना के केंद्र को इस सम्मिश्रण से हटाकर आत्मा में लाना है और कुछ नहीं लेकिन यह ग्रंथी सतत साधना से ही टूट सकती है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मिथ्या व्यक्तित्व के इस विघटन में कोई चमत्कार कोई रहस्य नहीं है बल्कि यह बात अत्यंत स्पष्ट निश्चित और सटीक है जरा भी रहस्य में नहीं रहस्य में बातों के पीछे कभी मत भागो योग में कोई भी रहस्य कोई भी गोपनीय बात खराब नहीं है वह अत्यंत सरल है हमने गलती से इस विचित्र समस्त देह इंद्रियादि आदि के साथ तादाद में स्थापित कर लिया है देह इंद्रियों मन और अहंकार के इस समस्त सम्मिश्रण को नष्ट करके हमारे वास्तविक स्वरूप की तरह सरल बनना ही आध्यात्मिक जीवन है हम न तो कुछ वस्तुओं की समझती हैं और न ही कोई पेचीदा वस्तु हैं बल्कि स्वरूपता अत्यंत सरल है लेकिन दीर्घ साधना के बिना इसकी अनुभूति नहीं हो सकती अविद्या इन सभी पदार्थों को एक साथ बांध कर रख सकती है अविद्या के नष्ट होने पर यह संगति कुछ समय तक बनी रहती है उसके बाद समाप्त हो जाती है नौका खेना बंद कर देने पर भी पूर्व प्रदत्त गति नौका को कुछ दूर तक ले जाती है कसौटी यह है कि क्या हमने देह मन आदि के मिथ्या समूह के साथ अपना तादात्म्य त्यागा है जब बुद्ध को चरम ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे कह उठे रहा मैं अनेक जन्म भवनों में कर्मरत सदा तलाश में उसकी इंद्रियों के दुखदायी कारागारों में अंतहीन संघर्ष दुखदायी पर अब तुझे जान गया हूँ डेरे के निर्माता तुझे अब न बना पाएगा तो दुखदाई ये दीवारें धोखे की टट्टी मिट्टी की काया जह घेरा तेरा घर टूट चुका है माया का खंभा फूट चुका है मैं सुरक्षित मुक्त की ओर बढ़ चुका हूँ सर्वप्रथम हमें खनिज को धूल मिट्टी बालू जैसी नाना अनावश्यक वस्तुओं से पृथक करना होगा फिर उसे अग्नि में डालना होगा यह पहली सफाई है उसके बाद समूची अशुद्धि को भस्म करना होगा जिसके उपरांत विशुद्ध सोना बच रहे यह शुद्धिकरण है इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में विवेक द्वारा हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा मन और देह से पृथक है और उसके बाद साधना द्वारा उसे मन की अशुद्धियों से मुक्त करना चाहिए जिस मात्रा में हम संयम पूर्ण ब्रह्मचर्य एवं विवेक का अभ्यास करेंगे उसी मात्रा में हम यथार्थ ज्ञान अर्जन करेंगे इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता जितना ज्ञान होगा उतने ही हम बंधन और दुख से मुक्त होंगे और तब सत्य परमात्मा परमात्मा परमानंद और शांति से हमें पूर्ण करता हुआ प्रकाशित होगा हम सभी में सत्य और मिथ्या की एक ग्रंथी है यह है हमारा अहंकार यथार्थ ज्ञान इस ग्रंथि को जला डालता है और अहंकार अथवा मिथ्या आत्मा के नष्ट होने पर हम अपनी वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तब हम यह अनुभव करते हैं कि स्वरूपतः हम एक अखंड अक्षर सर्वव्यापी परमात्मा के अंश हैं दीर्घकाल तक ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए बिना यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता इसीलिए महान व्यवधान रहित निरंतर साधना की आवश्यकता है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव को लंबा समय लगता है केवल एक पूर्ण धैर्यवान व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करो हमें केंद्र पसारी और केंद्राभिमुखी शक्तियाँ कार्यत है केंद्राभिमुखी शक्ति की सहायता से हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए अर्थात हमारी चेतना के वास्तविक केंद्र तक पहुँचना चाहिए देह और मन की समस्त क्रियाएं चेतना के एक केंद्र विशेष से संबंधित रहती है इसका हमें पता लगाना चाहिए वही आत्मा और परमात्मा का मिलन बिंदु है हमारी केंद्रा विमुखी शक्ति को इस केंद्र की प्राप्ति के लिए एकाग्र करना चाहिए केंद्र प्रसारी शक्ति का उपयोग बंधन से मुक्ति के लिए करना चाहिए आत्मा स्वरूपतः नित्य मुक्त है जब कभी आत्मा अपनी स्वरूपगत मुक्ति को प्रकट करने का प्रयास करती है तभी वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती है हम अपने देह और मन से ही बद्ध हैं इन पर नियंत्रण बनाए रखना सीखने पर हम मुक्त हो जाते हैं आत्मसंयम का जीवन मुक्ति एवं बल का एक अद्भुत जीवन है वास्तविक सुख इसी में है अन्य सभी प्रकार के भोग नाना प्रकार के कांच के दाने हैं जो बारंबार टूटते हैं लेकिन आत्मसंयम का यह आनंद नित्य और अपरिवर्तनशील है आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके तथा चित्त और हृदय को शुद्ध करके हम सभी को इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए किसी निम्नतर आदर्श पर रुकने के बदले वेदांत आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का उच्चतम आदर्श अपने समक्ष बनाए रखने का हमें आह्वान करता है यदि इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करने में हम असफल रहें तो उच्चतम ज्ञानालोक और मुक्ति की प्राप्ति तक जन्म जन्मांतर तक, तक संघर्ष करते रहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए तब अपनी क्षुद्र रीति से हम भी उस दूसरों को ज्ञान के लिए सहायता कर सकेंगे